प्रश्न ध्यान में जड़ता आने लगी है विचार भी खास तंग नहीं करते मगर पूरा होश भी नहीं रहता है यह कैसी स्थिति है और मुझे क्या करना चाहिए ध्यान के बहुत पड़ाव हैं पहला पड़ाव जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो मन इतना बेचैन होने लगता है जितना ध्यान के पहले भी न था इतनी अशांति आने लगती है जितनी कभी ना आई थी डर लगता है यह तो और उलझन बढ़ी सुलझाने आए थे तो और उपद्रव गले पड़ा चाहते थे शांति ये तो और अशांति तो तो आ गई लेकिन यह इसलिए होता है इसलिए नहीं कि अशांति बढ़ती है सिर्फ इसलिए होता है कि तुम्हारा बोध बढ़ता है अशांति तो तुम्हारे भीतर पड़ी है भारी पड़ी बाजार भड़ा है राशि लगी है लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि तुम इस पर ध्यान नहीं दे पाते जब तुम ध्यान करते हो तो तुम भीतर की तरफ मुड़ते हो तो पहली दफे तुम अपने सारे उपद्रवों से परिचित होते हो तो पहले पड़ाव पर तो बड़ी आ जाती बड़ी बेचैनी बढ़ जाती विचार विक्षिप्त की भांति दौड़ने लगते शोरगुल बढ़ता मालूम पड़ता है उपद्रव बढ़ता मालूम पड़ता है और ऐसा लगता है ये क्या हुआ हम तो ध्यान से आकांक्षा किए थे शांत होने की और भी अशांत हो गए तब गबराहट आती है मन होता है लौट जाए लेकिन अगर तुम करते ही चले गए तो धीरे धीरे यह अशांति खो जाती तब मन शांत होने लगता है यह जो दूसरी घड़ी आती है ध्यान में झड़ता आने लगी है यह जड़ता नहीं लेकिन विचार की गति छीन हो रही तो तुमने अब तक गति ही एक जानवी है विचार की चैतन्य की गति का तुम्हें कोई पता नहीं और जब विचार की गति कम होने लगती तो लगता है कहीं जड़ तो नहीं हो रहा यह क्या हो रहा है अब शांत हो रहे हो तो जड़ता मालूम पड़ती है ऐसा ही समझो कि तुम सदा बाजार में रहे हिमालय पे चले जाओगे तो बड़ी ऊब मालूम होगी कुछ मजा नहीं आता कुछ सार ही नहीं मालूम पड़ता ये तो सब जड़ मालूम होता है बाजार की आदत वहां भी पीछा करेगी तुम बाजार चाहते हो बाजार में चहलकदमी मालूम होती गति मालूम होती जीवन मालूम होता है ये पहाड़ पर तो सब जड़ मालूम होता है ऐसी दूसरा पड़ाव आया इससे भी पार जाना पड़ेगा धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिससे तुम पहले गति समझते थे वही जरता थी एक नई गति का अनुभव तुम्हें भीतर होगा जो चैतन्य की गति है एक नए जीवन की प्रतिति होगी जो चैतन्य का जीवन है पर पुराना जीवन छूटे और नया आए इन दोनों के बीच में एक अंतराल तो पड़ेगा एक घर छूटा दूसरे घर में जा गए तो पहले तो पहला घर छूटेगा तब उपद्रव होगा सारा सामान अस्त व्यस्त होगा बांधो बोरिया बिस्तर भरो सब गड़बड़ हो जाएगा अभी तुम दूसरे घर में भी नहीं पहुंचे रास्ते में रिक्शा तांगे में अटके हो सामान लादे जा रहे हैं दूसरे घर में अभी दूसरा घर भी नहीं आया है तो और भी मुश्किल हो गई सब सामान अस्त व्यस्त हो गया बंद हो गया सब उलझन हो गई दूसरे घर में जाओगे व्यवस्थित होोगे धीरे धीरे फिर बसोगे फिर से चीजों को जमाओगे तब राहत मिलेगी अभी जड़ता मालूम होगी ये मध्यकाल है इससे भयभीत मत होना इस मध्यकाल में न तो बेहोशी रहेगी पूरी और ना होश रहेगा पूरा कुछ कुछ होश भी मालूम होगा कुछ कुछ बेहोशी भी मालूम होगी और भी उलझन मालूम होगी कि यह क्या हुआ एक कंफ्यूजन विपरीत चीजों का मिला जुला संगम एक खिचड़ी की अवस्था होगी इससे तो लगेगा पूरे सोए थे वो ही अच्छा था कम से कम एक स्वरता तो थी न पूरे जगह न पूरी नींद रही ये बीच में अटका गए त्रिसंकु जैसी हालत मालूम होगी तीर छूट चुका प्रत्यंचा से और अभी लक्ष्य पर नहीं पहुंचा न प्रत्यंचा का सहारा रहा ना लक्ष्य में छिड़ जाए तो सहारा मिले मध्य में अटका है पर यह स्वाभाविक है कुछ घबराने की जरूरत नहीं जो कर रहे हैं ध्यान उसे जारी रखें यह मध्यकाल अपने आप बीत जाएगा है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब कुसुम कब कंटकों के सर मिलेंगे आ पढ़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले बस एक ही स्मरण रहे रुकना नहीं है चलते जाना है और बहुत सी संभावनाएं हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है इसलिए बहुत पड़ाव साफ साफ नहीं बताए जा सकते हैं है अनिश्चित किस जगह पर सरित गृह गवहर मिलेंगे सूचनाएं दी जा सकती लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बड़ा अलग है बड़ा भिन्न है इसलिए तुम्हें जहां पहाड़ मिलेंगे वहां दूसरे को ना मिले और तुम्हें जहां जड़ता मिले वहां दूसरे को ना मिले निर्भर करता है कि तुम्हारे जीवन की आदतें कैसी हैं तुम्हारे जीवन का ढांचा कैसा था जो आदमी पहाड़ पर ही रहता रहा है उसको पहाड़ पर जड़ता मालूम ना पड़ेगी उसे पहाड़ पर सब ठीक है तुम जाओगे जड़ता मालूम पड़ेगी तुम बाजार में रहे हो तुम बाजार के कीड़े हो तब बहुत कठिनाई होगी पहाड़ वाले आदमी को बाजार में ले आओ उसे विक्षिप्तता मालूम पड़ेगी कि ये पागलपन हो रहा है वो भाग जाना चाहेगा अपने सिस आस्पिंस की पर प्रयोग कर रहा था तीन महीने तक उसे निपट मौन में रखा पूर्ण मौन में रखा एक एकांत मकान में बाहर न जाने दिया न बोलना न सोचना न पढ़ना आंख के इशारे भी बंद थे किसी तरह का इशारा भी भाषा है तो गुरुजीएफ ने तीस लोग चुने थे प्रयोग के लिए सत्ताईस को पंद्रह दिन के भीतर विदा कर दिया कुछ तो खुद भाग गए घबरा के कुछ जो ना भागे उनको उसने विदा कर दिया क्योंकि वो पूरे वक्त घूमता रहता मकान के भीतर और कहना उसका ये था कि अगर मुझे तुम देखो भी तुम्हारे पास से निकलते तो तुम ऐसे ही रहो जैसे कोई नहीं निकल रहा अगर तुम्हारा पैर मेरे पैर पे भी पड़ जाए तो क्षमा मांगने का भाव भी मत उठाना क्योंकि ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बाजार में जाके मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया इतनी पागल है इसका मुझे पहले पता ही ना था पागल पागलों से बात कर रहे हैं पागल दुकान चला रहे हैं पागल सामान खरीद रहे हैं पागल चले जा रहे हैं क्या हो रहा है उसने गुरजीफ का हाथ पकड़ लिया उसने कहा मुझे वापस यहां तो मैं पागल हो जाऊंगा ये तो पागल खान है तीन महीने अगर तुम तो मौन शांति को अनुभव किए हिमालय उतरा भीतर तो सारी संसार तुम्हें पागल मालूम पड़ेगा तुम पर निर्भर है कि तुम्हारी क्या स्थिति क्या आदत कैसी जीवन का ढांचा कैसी व्यवस्था क्या शैली रही है अनिश्चित किस जगह पर सरित सरिद ग मिलेंगे है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित हर एक की अलग अलग जगह होगी भीतर तो एक ही घटेगा यात्रा के अंत पर पर बाहर बड़ी अलग अलग स्थितियां होंगी कहते हैं महावीर को जब परम समाधि मिली तब वो उकड़ू बैठे थे अब कोई सोचो उकड़ू भी कोई बैठने की बात है गौ दोहासन कहते हैं जैन उसको उकड़ू को क्योंकि जरा उकड़ू कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता गऊ दोहासन में बैठे थे महावीर को कोई गऊ नहीं गौनी क्या कर रहे थे उकड़ू बैठ के किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे तब से कई लोग वृक्षों के नीचे बैठ रहे हैं। इससे थोड़ी कोई लेना देना सबकी यात्रा अलग अलग जगह खत्म होगी कुछ कहा नहीं जा सकता कैसे घट जाएगी बात तुम्हारे भीतर तो एक ही घटना घटेगी लेकिन अलग अलग घटेगी मेरा नाचती थी नाचने में घटी करीब करीब असंभव है कि कैसे घटेगी मैं एक सूफी फकीर की जीवनी पढ़ रहा था वो आलू छील रहा था तब उसको घटना घटी अब आलू और आत्मा का कोई संबंध आलू और आत्मा से बितरीत चीजें और तुम कोई खोज सकोगे तब से उसके सिर से आलू छील रहे हैं, शायद आलू छीलने से कोई संबंध किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित कब कुसुम कब कंटकों के सर मिलेंगे आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले बस चलते जाना है बुद्ध का वचन है चरेवेति चरेवेति चलते जाओ चलते जाओ जब तक कि तुम्हारा होना ना गिर जाए बस आज इतना है। Oh, oh, oh.